श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद ठाकुर की बातें सुनकर योगीन मुग्ध रह गए विवाह किया तो क्या हुआ यह कैसी नवीन बात है जो कुछ सुना वह स्वप्न है या सत्य है? यहाँ की कृपा रहे तो एक क्यों लाख विवाह करने पर भी तेरा कुछ न बिगलेगा दक्षिणेश्वर के इस पगले ब्राह्मण ने यह परम आशा की वाणी सुनाकर उनके हृदय का भारी बोझ उतार दिया और चिरकाल के लिए उन्हें अपना बना लिया चार आने पैसे वापस करने को ही वे उस दिन मंदिर में आए थे मन दे डालने के लिए तो नहीं परंतु बारंबार पैसे का जिक्र करने पर भी ठाकुर ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया केवल इतने ही कहा उस टूटे टीन के डिब्बे में डाल दे अब उन्हें ठाकुर का हेतु समझने में देर न लगी शांत मन से वे घर लौटे और उसके बाद से पुनः काली मंदिर में आने जाने तथा अपना अधिकांश समय ठाकुर के के पास बिताने लगे। योगिन सगे संबंधी और यहां तक कि भी इस पुनर्मिलन को आसानी से सहन न कर सके क्योंकि इस बीच योगिन ने चाहे पूर्वक हो या परीक्षा पूर्वक विवाह के बंधन में पड़कर एक बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार किया था पुत्र को घर गृहस्थी के प्रति उदासीन देख माँ एक दिन बरस ही तो पड़ी अगर कमाने में मन न लगाएगा तो फिर विवाह ही क्यों किया उत्तर में योगिन बोले मैंने तो उसी समय तुम लोगों से बारंबार कहा था कि मैं शादी न करूंगा तुम्हारा रोना सहन कर पाने न कर पाने के कारण ही तो अंत में इसके लिए राजी हुआ था इस पर क्रोधित होकर माँ बोल उठी यह भी कोई बात हुई भीतर इच्छा न रहने पर भी तूने सिर्फ मेरे ही लिए विवाह किया है यह भी क्या संभव है माँ की बात सुनकर योगीन मानो आकाश से गिर पड़े बड़े ही व्यसित होकर वे सोचने लगे हा भगवान जिसका कष्ट न देख सकने के कारण तुम्हें छोड़ने को तैयार हुआ उसी के मुँह से ऐसी बात जाने दो इस संसार में मन के साथ मुख का मेल ठाकुर के अतिरिक्त और किसी में नहीं है कहावत है जिसके लिए चोरी करूं वही कहे चोर उनके सरल हृदय को बड़ा आघात पहुंचा इसके बाद वैराग्य और भी तीव्र के फल वे कभी-कभी रात भी ठाकुर के पास बिताने लगे। ठाकुर अपने प्रत्येक शिष्य को उसी के भाव के अनुसार गढ़ लिया करते थे किसी का भी भाव नष्ट नहीं करते थे प्रारंभ में योगिन आहार आदि के बारे में इतने अधिक निष्ठावान थे कि दूसरे के घर का जल तक नहीं पीते थे ठाकुर को यह बात भली भांति विदित थी एक दिन वे योगिन के साथ विभिन्न स्थानों से होते हुए अंत में संध्या समय बाग बाजार में श्री बलराम बोस के यहाँ पहुँचे योगिन का पूरे दिन भोजन नहीं हुआ था वे केवल जलपान करके ही घर से निकल पड़े थे उनके आचार निष्ठा का स्मरण रखते हुए ठाकुर ने कहीं भी आहार आदि का प्रसंग नहीं उठाया इसीलिए बलराम बाबू के घर पहुंचते ही उन्होंने कहा अजय योगिन की ओर संकेत करते हुए इनका आज भोजन नहीं हुआ इन्हें कुछ खाने को दो बलराम ने ठाकुर के आदेश पर योगिन को सप्रेम जलपान कराया बलराम की दी हुई वस्तुओं को ठाकुर पवित्र मानते थे इसलिए योगिन के मन में भी बलराम तथा बलराम भवन के प्रति श्रद्धा का उदय हुआ था और इसी कारण वे उस दिन बिना दुविधा के आहार कर सके इस प्रकार सहानुभूति संपन्न गुरु की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शिक्षा के द्वारा योगिन का जीवन गठन होने लगा एक दिन ठाकुर की अपूर्व सत्यनिष्ठा का परिचय पाकर उन्होंने उसे सर्वतोभावेन अपना लिया था दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पांव सूजते देखकर कविराज महेंद्र पाल ने उन्हें नींबू का रस लेने की सलाह दी योगिन प्रतिदिन दो ताज़े नींबू लाकर ठाकुर को देने लगे परंतु एक दिन ठाकुर उसका रस न ले सके इस पर योगिन को आश्चर्य हुआ पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वे जिस बगीचे से नींबू लाया करते थे वह उसी दिन से दूसरे को हस्तांतरित हो चुका था अतः नए मालिक की जानकारी के बिना लाया हुआ नींबू ठाकुर के काम न आ सका